श्रीमद भागवत गीता के अर्थ नौवे अध्याय में श्री भगवान जी बोले तुझ दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः बड़ी भांति कहूंगा जिसको जानकर तू तो दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा ये विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा सब गोपनियों का राजा अति पवित्र अति उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है हे परमताप इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धारहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं मुझे निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश्य परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ ये सब भूत मुझ में स्थित नहीं है किंतु मेरे ईश्वरीय योग शक्ति को देख के भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है ऐसा जान हे अर्जुन कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से प्रतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ हे अर्जुन उन कर्मों में आसक्ति रहित तो और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को विक्रम नहीं बांधते हे अर्जुन मुझ अधिष्ठाता के से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से भी यह संसार चक्र घूम रहा है मेरे परम भाव को न जानने वाले मूल मुण लोग मनुष्य का धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुष्छ समझते हैं। अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं वे व्यर्थ आशा व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वालेप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षी आसूरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किया करते रहते हैं परंतु हे कुंती पुत्र देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का स्नातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार परनाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझे विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं क्रतु मैं हूं यज्ञ मैं हूं मैं हूं औषधि में हू मंत्र हूं घृत में हूं अग्नि में हू और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूं इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला सब कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पिता में जानने योग्य पित्र ओमकार तथा दिग्वेद सामवेद और यजुर्वाद भी मैं ही हूँ प्राप्त होने योग्य परम धाम भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी शुभ शुभ का देखने वाला सबका वास स्थान शरण लेने योग्य प्रति चाह कर हित करने वाला सबकी उत्पत्ति पर ले का हेतु स्थिति का आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं वर्षा का आकर्षण करता हूं और उसे बरसाता हूँ अर्जुन मैं ही अमृत और मृत्यु हूं और सत असत भी मैं ही हूँ तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञ के द्वारा पूजकर कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं वे उस विशाल लोक को भोगकर पुण्यशीन होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए स्काम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्यसीन होने पर मृत्यु लोक में आते हैं जो अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग में स्वयं प्राप्त कर देता अर्जुन यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सताम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं किंतु उनका वे पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोगतार स्वामी भी मैं ही हूं परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्त्व से नहीं जानते इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भगत का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वे पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं हे अर्जुन तू जो कर्म करता है जो खाता है जो हमन करता है जो दान देता है और जो तप करता है वे सब मेरे अर्पण कर इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझे भगवान के अर्पण होते हैं ऐसे सन्यास योग से युक्त चित्त वाला तुम शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ ना कि मेरा प्रिय है और ना प्रिय ही है परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से बजते हैं वे मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु भी ही परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है मैं शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है अर्जुन तुम तो निश्चय पूर्वक सत्य जान की मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है हे अर्जुन स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चंडाल आदि कोई भी हो वे भी मेरी शरण में होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं फिर इसमें तो कहना ही क्या है जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा तो राजऋषि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तो सुख रहित और शन भंगुर इस मनुष्य शील को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर मुझ में मन वाला हो मेरा भक्त बन मेरा पूजन करने वाला हो मुझको पर कर इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्रायन होकर तुम तो मुझको ही प्राप्त होगा इस प्रकार से नम अध्याय संपद